प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा सत कितने प्रकार के होते हैं क्या इनका बाध हो सकता है समाधान सत तीन प्रकार के होते हैं व्यवहारिक सत जैसे जगत प्रातिभाषिक सत जैसे रज्जु में सर्प और पारमार्थिक सत जैसे ब्रह्म पारमार्थिक सत का बाध नहीं होता अन्य दोनों प्रकार के सत का बाध हो सकता है जिज्ञासा व्यवहारिक ज्ञान की अंतिम सीमा कहाँ तक है समाधान स्वप्न की अंतिम सीमा कहाँ तक है जब तक जग न जाए अर्थात जागृत का बोध न हो जाए तब तक ही स्वप्न की सीमा है इसी प्रकार इस व्यवहारिक ज्ञान की भी सीमा तब तक ही है जब तक स्वरूप का बोध न हो जाए जिज्ञासा शास्त्र और गुरु के उपदेश भी इस मिथ्या जगत के अंतर्गत ही है फिर इनके भी मिथ्या होने का प्रसंग आ जाएगा यदि ये मिथ्या हुए फिर सत्य स्वरूप आत्मज्ञान में हेतु कैसे बन सकते हैं समाधान हाँ मिथ्या जगत के अंतर्गत होने से शास्त्र और गुरु के उपदेश को भी मिथ्या कह सकते हैं पर इतना होने पर भी वे आत्मज्ञान को प्राप्त करवाने में समर्थ हैं इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए जैसे तुम कोई स्वप्न देख रहे हो और उसमें एकाएक किसी भययुक्त दृश्य बाघ सांप इत्यादि को देखकर जाग जाते हो तो जो स्वप्न में दृश्य देखा वह मिथ्या था या सत्य उसे मिथ्या ही मानते हैं यदि वह मिथ्या दृश्य आपको जगाने में हेतु हो सकता है तो गुरु और शास्त्र के उपदेश आत्मज्ञान प्राप्त करवाने में हेतु क्यों नहीं हो सकते जिज्ञासा अन्वय व्यतिरेक का क्या अर्थ है समाधान अन्वय शब्द का अर्थ होता है रहना व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है अभाव अन्वय शब्द का अर्थ सर्वत्र अनुगत होना भी होता है जैसे आत्मा सर्वत्र अन्वित व्याप्त है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों में उसका अन्वय है जागृत अवस्था में दो अवस्थाएं नहीं हैं तो यह उन अवस्थाओं का व्यतिरेक हो गया इसी प्रकार सब जगह समझ लेना चाहिए जिज्ञासा कहा जाता है कि उत्क्रमण काल में जीव स्विज्ञान होता है परंतु उस समय करण समुदाय तो लीन रहता है फिर सविज्ञान कैसे होगा समाधान जीव चेतन है जड़ नहीं इसलिए उत्क्रमण काल में भी वह स्विज्ञान ही होगा मन आदि करण तो उस समय लीन रहते हैं इसलिए उनकी सहायता से होने वाला विशेष ज्ञान उस समय नहीं होगा परंतु उसका स्वरूप तो सभी ज्ञान ही है उपनिषदों में ऐसा भी वर्णन आता है कि जब जीव स्वर्ग पहुंचता है तो मार्ग में आहुतिया ही ए ही कहकर स्वागत करती हैं। इसलिए मानना पड़ता है कि उत्क्रमण काल में जीव को ज्ञान रहता है दूसरी बात मृत्यु के समय करण होने पर भी उत्क्रमण के ठीक पहले आगे मिलने वाले शरीर को पकड़ लेता है तभी पहला शरीर छोड़ता है इसलिए जीव को वहाँ सविज्ञान कहा जाता है जाग्रस्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यद प्रकाशते त्रमाहमि ज्ञावा सर्वबंध प्रमुच्य प्रमुच्यते।